चंद्रलोक के अंतर्गत किसी सूक्ष्म लोक का लाभ भी वास्तविक मुक्ति नहीं है तीसरा तीसरी अवस्था आनंदानुगत संप्रज्ञा समाधि है जिसमें तन्मात्राओं के रज और तम दब जाने पर सत्व के प्रकाश बढ़ने पर उनके कारण अहंकार का अहम अस्मि वृत्ति से साक्षात्कार होता है इस सत्व के आनंद और प्रकाश में चेतन तत्व की इतनी स्पष्टता से प्रतीति होती है कि कुछ योगी इसी अवस्था को आत्मस्थिति समझ कर इसी में आसक्त हो जाते हैं और शरीर त्यागने पर इस अवस्था में दिव्य लोकों से परे होकर उनके काल की अवधि से अधिक समय तक कैवल्य जैसे आनंद को भोगते रहते हैं ये विदेह कहलाते हैं चौथा चौथी अवस्था अस्मिताुगत संप्रज्ञा समाधि की है इसमें अहंकार के रज और तम के दब जाने पर सत्व के प्रकाश में उसके कारण चित्त का साक्षात्कार अस्म्यवृत्ति से होता है इस सत्व के प्रकाश में चित्त में प्रतिबिंबित चैतन्य आत्मस्पर्श की इतनी स्पष्टता से प्रतीत होती है कि कई योगी इसी अवस्था को आत्मस्थिति समझ कर इसी में आसक्त हो जाते हैं और शरीर त्यागने पर इस अवस्था में दिव्य लोकों से भी अधिक अवधि तक केवल जैसे आनंद को भोगते रहते हैं ये प्रकृति लय कहलाते हैं उपर्युक्त दोनों अवस्थाओं में दाक्षिणिक बंध अर्थात सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म जगत के बंध से तो मोक्ष हो जाता है किंतु इसमें भी प्राकृतिक बंध बना रहता है विदेहों को अहंकार का और प्रकृति लयों को अस्मिता का यथा नानंदाभी व्यक्तिर्मुक्ति निर्धम निर्धमत्वात् आनंद का प्रकट हो जाना मुक्ति नहीं है क्योंकि वह आत्मा का धर्म नहीं है किंतु अंतकरण का धर्म है न कारण लयात कृतकृत्यता मग्नवदुत्थानात कारण अस्मिता प्रकृति में लय होने से पुरुष को कृतकृत्यता स्वरूप अवस्थिति नहीं हो सकती क्योंकि इसमें डुबकी लगाने वाले के समान पानी से ऊपर आत्मस्थिति प्राप्त करने के लिए उठना मनुष्य लोक में आना होता है असम्प्रज्ञा समाधि और कैबल्य की अवस्था में केवल इतना भेद है कि असम्प्रज्ञा समाधि में सब वृत्तियों का निरोध होता है चित्त में निरोध के संस्कार से अन्य सब वृत्थान के संस्कार दबे रहते हैं और वह आत्माकार होता है और आत्मा के शुद्ध परमात्म स्वरूप में अवस्थिति होती है किंतु कैवल्य में चित्त के बनाने वाले गुण अपने कारण में लीन हो जाते हैं